आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत ऋग्वेद के एक मंत्र का पाठ किया गया इस मंत्र में तीन शब्द हैं जो संबोधन में हैं ईश्वर को संबोधन किया है आज के मंत्र में भी एक विद्वान ईश्वर से कह रहा है संबोधन में एक शब्द है अग्नि तम तो अग्नि यहां अग्नि शब्द संबोधन में है और अग्नि का अर्थ है ज्ञान स्वरूप परमेश्वर कल परसों भी शायद ये बात चली थी कि ईश्वर में भौतिक प्रकाश नहीं है फिर भी उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग वेद मंत्रों में बहुत जगह पर होता है कहीं अग्नि शब्द का प्रयोग है कहीं ज्योति शब्द का प्रयोग है कहीं प्रकाश स्वरूप ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है और ऋषि लोग भी उसकी व्याख्या में प्रकाश आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ईश्वर के लिए आज भी मंत्र में अग्नि शब्द है हे अग्नि तो महर्षि जी ने इसका अर्थ किया है प्राप्त होने योग्य ईश्वर आग्नि ईश्वर प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त करना चाहिए क्यों प्राप्त करना चाहिए उसमें बहुत सारे गुण हैं हमें ईश्वर से बहुत सारे लाभ हैं जिस चीज से हमको लाभ होता है वो चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए जिस चीज से हानि होती है उससे दूर हटना चाहिए ये एक सामान्य बुद्धिमत्ता का नियम है ईश्वर तो में बहुत सारे गुण हैं। यदि हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे तो हमें उसके गुणों से बहुत सारा लाभ मिलेगा प्राप्ति का अर्थ है संबंध ईश्वर प्राप्ति यह शब्द बहुत बार चलता रहता है इसका अभिप्राय है कि हम ईश्वर से संबंध जोड़ें प्राप्ति का अर्थ है संबंध जोड़ना यूं तो प्राप्त तो है ईश्वर सब जगह रहता ही है ईश्वर ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह सब, सब जगह हमारे अंदर है या नहीं है।, है ना दूर भी है पास भी है अंदर भी है बाहर भी है आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह तो एक तरह से ईश्वर हमको प्राप्त है परंतु प्राप्त होने पर भी हमें ईश्वर के गुणों का लाभ नहीं मिल रहा इसलिए दोबारा का प्राप्त करो एक दृष्टिकोण से प्राप्त है एक दृष्टिकोण से अभी प्राप्त नहीं है एक दृष्टिकोण से अभी दूर है तो ये जो दूरी होती है ये तीन प्रकार की दूरी बताई जाती है कितने प्रकार की तीन एक होती है स्थान की दूरी जैसे दिल्ली और बंबई दो नगर हैं इनमें आपस में 1400 किलोमीटर की दूरी है ये स्थान की दूरी दिल्ली और चंडीगढ़ 250 250-300 किलोमीटर की दूरी है ये स्थान की दूरी है दूसरी होती है काल की दूरी समय की दूरी श्री कृष्ण जी महाराज आज से कितने वर्ष पूर्व विद्यमान थे श्री कृष्ण जी लगभग पांच हजार वर्ष <गँगा>। और महर्षि दयानंद जी आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पौने दो सौ वर्ष पहले थे तो श्री कृष्ण जी में और हम में पांच हजार वर्ष की दूरी है और महर्षि दयानंद जी और हम में और हमें डेढ़ सौ पौने दो सौ वर्ष की दूरी है ये समय की दूरी है और आपकी और हमारी समय की दूरी नहीं हम दोनों आज ही उपस्थित है आप भी आजिए हम भी आजिए तो आज एक ही समय में हम दोनों विद्यमान हैं तो हमारी और आपकी समय की दूरी नहीं है श्री राम जी से श्री कृष्ण जी से हमारी समय की दूरी है तो ये दो प्रकार की दूरी हो गई अब तीसरी है ज्ञान की दूरी तीसरी कौन सी ज्ञान की दूरी एक व्यक्ति चाबी ढूंढ रहा था अलमारी की चाबी सारा घर छान मारा चाबी नहीं मिली फिर उसने अपनी पत्नी से कहा भाई चाबी नहीं मिल रही क्या बात है ढूंढो कहीं पत्नी ने भी ढूंढा सारा घर देख लिया चाबी नहीं मिली फिर पत्नी को विचार आया भाई आप अपनी जेब तो देखो कहीं जेब में तो नहीं है तो उसने जेब में हाथ मारा तो चाबी मिल गई उसने कर लो चाबी तो अपने पास ही थी और हम ढूंढ रहे सारे घर में तो अब चाबी से जो उसकी दूरी थी वो कौन सी दूरी थी ज्ञान की दूरी थी चाबी तो पास में है पता नहीं है चाभी कहा है इसको बोलते हैं ज्ञान की दूरी तो ये तीन प्रकार की दूरी होती है अब ईश्वर सर्वव्यापक है हाँ या ना, हमारे पास ही है जहां हम हैं वहीं ईश्वर है दोनों साथ साथ रह रहे हैं एक ही स्थान पर तो ईश्वर से हमारे स्थान की दूरी नहीं है हम भारत में रहते हैं ईश्वर अमरीका में रहता ऐसी कोई दूरी नहीं है फिर भी लोग बेचारे चक्कर काट रहे हैं कोई बालाजी जा रहा है कोई शिरडी जा रहा है कोई वैष्णो देवी जा रहा है कोई कहीं उस स्थान की दूरी समझ के इतनी दूर चक्कर काट रहे हैं उनके पास ही है तो स्थान की कोई दूरी नहीं है ईश्वर के साथ और समय की भी दूरी नहीं है इसी समय ईश्वर भी विद्यमान है और हम भी दोनों एक साथ एक ही समय में विद्यमान है तो ये स्थान की दूरी और समय की दूरी दोनों ही नहीं है अब कौन सी ज्ञान बस ज्ञान की दूरी हमें ज्ञान नहीं है जैसे चाबी हमारी जेब में और हमें पता नहीं है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर है हमारे पास है बिल्कुल दोनों एक ही जगह रहते हैं एक ही स्थान पर रहते हैं दोनों फिर भी हमें ज्ञान नहीं है कि ईश्वर हमारे पास दूर दूर भटक रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं शास्त्रों को पढ़ते नहीं उस पर मनन चिंतन करते नहीं हमें ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर कहाँ है कैसा है तो ये जो ज्ञान की दूरी है इस दूरी को समाप्त करना है ईश्वर का ज्ञान करना है जब ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और सर्वगुण संपन्न सम्पन्न है उससे हम बहुत सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं बस ये जब दूरी समाप्त हो जाएगी और हमारा ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा संबंध जुड़ जाएगा इसी का नाम ईश्वर प्राप्ति है तो ये एक काम बाकी है वो करना है तो महर्षि जी लिखते हैं अग्नि हे प्राप्त करने योग्य ईश्वर तो ईश्वर प्राप्त करने योग्य है बाकी चीजें तो ठीक है हमें बहुत सारी प्राप्त हैं भी प्राकृतिक वस्तुएं भौतिक पदार्थ और मित्र संबंधी आदि इनसे तो हमारा संबंध है ही और इनसे भी हम यथा योग्य लाभ लेते रहते हैं पर ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ रहा उससे लाभ नहीं ले पा रहे उससे भी लाभ लेना है उससे भी संबंध जोड़ना है और जो अग्नि शब्द का अर्थ प्रकाश स्वरूप वो भी ईश्वर पर लागू होता है ईश्वर प्रकाश स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है ईश्वर में अनंत ज्ञान है वह चेतन है सर्वज्ञ है तो इस प्रकार से एक शब्द हो गया संबोधन में है अग्नि दूसरा शब्द है अंग अंग का अर्थ होता है प्रिय ईश्वर हमें प्रिय है नहीं है तो फिर होना चाहिए कुछ लोगों को ईश्वर प्रिय लगता है जिन्होंने ईश्वर को समझा शास्त्रों का अध्ययन किया चिंतन मनन किया विचार किया तो उनको ईश्वर समझ में आया जिस जिस-जिस को ईश्वर समझ में आ जाएगा उसको ईश्वर प्रिय लगेगा और जिसको ईश्वर अभी समझ में नहीं आया उसको ईश्वर अभी प्रिय नहीं लगता है अभी दूसरी चीजें प्रिय लगती हैं जो समझ में आई। और क्या समझ में आएगी धन समझ में आ गया धन से क्या लाभ है यह व्यक्ति को समझ में आ गया इसलिए लोगों को धन प्रिय लगता है या नहीं लगता सम्मान प्रिय लगता है सम्मान का लाभ समझ में आया और जमीन मकान संपत्ति मोटर गाड़ी भाई बंधु रिश्तेदार ये सब इनकी कीमत तो समझ में आ गई इनसे क्या क्या लाभ होता है वो समझ में आ गया इसलिए ये सारी चीजें प्रिय लगती पर ईश्वर अभी समझ में नहीं आया इसलिए ईश्वर प्रिय नहीं लगता तो मंत्री ये कहता है कि ईश्वर भी प्रिय लगना चाहिए यदि लगता है तो बहुत अच्छा है और नहीं लगता तो फिर प्रयास करो वो भी प्रिय लगना चाहिए बाकी चीजें क्यों प्रिय लग रही है क्यों अच्छी लग रही है इनसे हमको सुख मिलता है इसलिए अच्छी लगती है जो चीज आपको सुख देती है जड़ हो या चेतन कोई भी हो जो चीज आपको सुख देती है वो आपको अच्छी लगती है अब इस बात को उलट दीजिए जो चीज आपको दुख देती है वो अच्छी नहीं लगती संसार अच्छा लगता है क्योंकि तो संसार में सुख मिलता है अब ईश्वर से सुख मिला नहीं इसलिए वो अच्छा लगता नहीं वो समझ में नहीं आया अभी तक तो ईश्वर भी समझ में आना चाहिए उसके लिए भी हमको चिंतन मनन प्रयास करना चाहिए ईश्वर में भी रुचि बढ़ानी चाहिए तो जब ईश्वर में रुचि बढ़ जाएगी तब वो भी अंग फिर वो भी प्रिय लगने लगेगा अभी तो संसार में अधिक झुकाव है ईश्वर में कम फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा तब ईश्वर में झुकाव बढ़ जाएगा और संसार से धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ये दूसरा संबोधन हुआ अंग प्रिय सबका मित्र सबको सुख देने वाला और तीसरा है अंगिराह तो अंगिराह कार्य करते हैं अंगों का रक्षक एक तो ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया पूरा संसार बनाया उस संसार के जो अंग हैं जो उसके पार्ट्स हैं पृथ्वी है सूर्य है चंद्रमा है ये इसके अंग हैं और पूरा ब्रह्मांड संसार हो गया ये उसके जो अवयव हैं ये उसके अंग हो गए तो ईश्वर ब्रह्मांड के इन सब पदार्थों की रक्षा करता है अंगों का रक्षक है इसलिए उसको कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य आदि पदार्थों की रक्षा करता है ईश्वर और ऐसे ही हमारा शरीर है तो शरीर के भी अंग हैं हाथ पांव, आख नाक, कान इत्यादि तो ईश्वर हमारे अंगों की रक्षा करता है शरीर के दोनों प्रकार से ईश्वर अंगों का रक्षक है इसलिए उसको अंगिरस या अंगिराह इस नाम से कहा तो इस प्रकार से तीन शब्द हो गए संबोधन में फिर कहते हैं दाशुषे जो व्यक्ति दान करता है दान देता है धन का दान देता है विद्या का दान देता है भूमि का दान देता है अन्न का दान देता है और जो जो भी दान होते हैं, जो जो भी व्यक्ति दान करता है उस दान दाता के लिए और एक जगह तो लिखा है महर्षि जी ने दासुशे कार्य करते हुए जो अपनी आत्मा का भी दान करता है आत्मा को भी दान करता है आत्मा को किसको को दान कराना संसारी लोगों को तो आप दान नहीं करेंगे दान करेंगे भी तो कैसे करेंगे दे ही नहीं पाएंगे आत्मा तो हम ही हैं हम हम अपने आप को कैसे दे दें किसी को तो इसका भी अभिप्राय होगा कि हम जिस वस्तु में प्रेम करते हैं रुचि रखते हैं और हम उसके साथ समर्पित भाव से रहते हैं उससे तालमेल बिठा के रहते हैं उससे संबंध मित्रता बना के रखते हैं और जो वो कहता है हम उसकी सब बात मानते जाते हैं तो एक तरह से हमने आपको अपने आप को दान कर दिया अपने आप को दूसरे के हवाले कर दिया दूसरे को दे दिया तो मोटी भाषा में इसका अर्थ हुआ समर्पण आत्मा को दान करने का अर्थ हुआ आत्मसमर्पण अब ऐसा समर्पण हम संसार में कहीं कहीं मनुष्यों के साथ भी करते हैं दो मित्र होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के प्रति एक सीमा तक समर्पित होते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उनकी सेवा करते हैं उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं तो इस तरह का समर्पण मित्रों में भी होता है और पति पत्नी में भी होता है और बच्चों का माता पिता के साथ भी होता है माता पिता का बच्चों के साथ भी होता है ऐसा समर्पण होता है एक दूसरे के साथ पर वो सौ प्रतिशत नहीं होता क्या बोला सौ प्रतिशत किसी के साथ हमारा समर्पण नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि 100 प्रतिशत हमारे विचार किसी के साथ भी नहीं मिलते तो समर्पण कब होता है जब हमारे विचार मिलते तब समर्पण होता है जितने विचार अधिक मिलेंगे उतना हमारा आपस में समर्पण बनता जाएगा बढ़ता जाएगा और जितना जितना विचारों में टकराव होगा मतभेद होगा उतना उतना समर्पण घटता जाएगा उतना उतना कम होता जाएगा अब 100 प्रतिशत किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे विचार नहीं मिलते इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को 100 प्रतिशत समर्पण नहीं कर पाते जो व्यक्ति जितना हमारे अधिक अनुकूल होता है जितना अधिक हमको सुख देता है उतना हम उसके प्रति समर्पित होते जाते हैं। क्या ईश्वर हमको सौ प्रतिशत सुख दे सकता है दे सकता।, दे सकता है तो उसको समर्पित होना चाहिए जो व्यक्ति जितने प्रतिशत हमको अधिक सुख देता है हमको उतने प्रतिशत उसके साथ समर्पित होना चाहिए अब मनुष्यों में प्राणियों में तो कोई सौ परसेंट हमको सुख दे नहीं सकता इसलिए हम सौ प्रतिशत किसी के भी समर्पित हो नहीं पाएंगे ईश्वर सौ प्रतिशत सुख दे सकता है तो उसके लिए हमको सौ समर्पण करना चाहिए तो ये समर्पण अर्थ हुआ उस आत्मा को दान करने का हमने ईश्वर को अपनी आत्मा दान कर दी समर्पण कर दिया आप जो ईश्वर कहेगा वही करेंगे इसमें बहुत अधिक लाभ है जब आप ईश्वर को समर्पण करेंगे ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे उसके साथ विचारों का तालमेल रखेंगे वो आपको उतना ही अधिक सुख देगा लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो संसार के लोग आपके शत्रु बनेंगे क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती आपका लोगों से विचार भेद हो जाएगा लोग कहेंगे संसार को समर्पण करो आप कहेंगे नहीं मैं तो ईश्वर को करूंगा बस हो गया ना टकराव तो जैसे ही टकराव हो जाएगा फिर वहां लड़ाई झगड़ा और राग द्वेश और क्या क्या वो सब होता रहेगा तो संसार के लोग फिर आपके विरोधी बनेंगे आपके अपने घर के सदस्य भी हो सकता है विरोधी हो जाए तो परिवार के रिश्तेदार भी विरोधी हो सकते हैं मित्र संबंधी पड़ोसी पड़ोसी कार्यालय के लोग उनमें से बहुत सारे लोग आपके विरोधी हो सकते हैं क्योंकि उनको वो बात समझ में नहीं आई जो आपको समझ में आई आपको ये समझ में आई कि ईश्वर को समर्पण करना चाहिए ये बात उनको समझ में आई नहीं इसलिए विचार समान हुआ नहीं विचार समान नहीं हुआ तो टकराव होगा अब आपको सोचना है कि लोगों के साथ विचार समान बनाए या ईश्वर के साथ बनाए किसमें अधिक लाभ है में। तो बस फिर वही करना पड़ेगा तो मंत्र कहता है जो अपनी आत्मा का भी दान करता है ईश्वर को समर्पित कर देता है उसका नाम है दाशा दाता उस दासु उस दाता के लिए जो धन का भी दान करता है विद्या का भी दान करता है सब चीजों का दान करता है और अंत में अपनी आत्मा का भी दान कर देता है ईश्वर समर्पित हो जाता है तो फिर उसका क्या होता है दासुषे तम भद्रम कर उसका आप कल्याण करते हो तो ईश्वर तो जो है उन लोगों का कल्याण करता है जो इस प्रकार के दान देते रहते हैं जो जो भी व्यक्ति जिस जिस वस्तु का जितनी जितनी मात्रा में दान करता है ईश्वर उस उस व्यक्ति का उतनी उतनी मात्रा में कल्याण करता है तो भद्र का अर्थ है कल्याण <clears throat> तो जो भौतिक चीजें दान करता है धन का दान करता है और जमीन संपत्ति रुपया पैसा भोजन अन्न आदि ये सब चीजों वस्त्र आदि का दान करता है उसका भी ईश्वर कल्याण करता है जो विद्या का दान करता है उसका भी कल्याण करता है और जो अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसका भी करता है सबका करता है कर्म के हिसाब से जिसने जितना कर्म किया ईश्वर उसको उतना उतना फल देता है तो ये एत सत्यम ये आपका सत्य संकल्प है सत्य व्रत है ईश्वर का ये पक्का नियम है इसमें कोई विकल्प नहीं है इसका उल्लंघन कभी नहीं करता ईश्वर जो भी व्यक्ति दान देता है यज्ञ करता है सेवा करता है परोपकार करता है अच्छे अच्छे काम करता है ईश्वराज का पालन करता है ईश्वर उसका निश्चित रूप से कल्याण करता है उसको सुख देता है यदि वो सकाम कर्म करता है तब ईश्वर उसको भौतिक सुख देता है सांसारिक सुख देता है क्योंकि सकाम कर्मों का फल सांसारिक सुख है और यदि वो निष्काम भाव से कर्म करता है सब चीजों का ध्यान देता है तो फिर ईश्वर उसको मोक्ष का सुख देता है निष्काम कर्म का फल मोक्ष है, सकाम कर्मों का फल सांसारिक सुख है तो दो फल हैं, कोई ना कोई हमारे मन में जरूर रहता है बिना फल की इच्छा के कोई जीवात्मा कुछ भी कर्म नहीं कर सकता कर ही नहीं सकता असंभव कभी कभी कुछ लोग गीता का श्लोक पढ़ देते हैं कर्मण्यवा अधिकार माँ फलेश कदाचना पहले थोड़ी सी बात चली थी ना इस पर बताई थी ना हाँ कर्म करने में अधिकार है फल में कोई अधिकार नहीं वो कहेगा अच्छा फल में अधिकार नहीं तो मैं कर्म क्यों करूँ जब फल ही नहीं मिलेगा तो मैं कर्म क्यों करूँगा एक व्यापारी से कहिए एक वर्ष तक व्यापार करो फल की प्रॉफिट की इच्छा मत करना बोलिए व्यापार करेगा वो नहीं करेगा और व्यापार किस लिए करते हैं के लिए तो करते ही नहीं घर कैसे चलेगा तो ये तो झूठी व्याख्या है गलत व्याख्या है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है फल में अधिकार नहीं ये व्याख्या ठीक नहीं इसका अर्थ पहले बताया था परिणाम में अधिकार नहीं फल में तो पूरा अधिकार केवल ईश्वर ही ऐसा है जो फल की इच्छा नहीं करता जो फल की इच्छा नहीं करता उसको जरूरत नहीं है और जीवात्मा तो इच्छा करता है उसको बहुत सारी आवश्यकताएं हैं धन चाहिए बल चाहिए विद्या चाहिए बुद्धि चाहिए संपत्ति चाहिए खाना पीना जीना सारे काम करने तो साधन तो चाहिए मोक्ष तक जाना है उसके लिए गुरुजी भी चाहिए वेद भी चाहिए दर्शन भी चाहिए उपनिषद भी चाहिए पुस्तकें भी चाहिए सारी सुविधा चाहिए तब जाके व्यक्ति मोक्ष तक पहुँचेगा तो जीवात्मा को बहुत कुछ चाहिए उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं और वेद में लिखा है ईश्वर में कोई कमी नहीं अथर्ववेद के एक मंत्र में लिखा है रसे नृप्ता न कुत होना ईश्वर आनंद से तृप्त है उसमें कोई कमी नहीं तो जब ईश्वर में कोई कमी नहीं है इसलिए वो फल की इच्छा नहीं करता जीवात्मा में तो बहुत सारी कमियां है इसलिए वो फल की इच्छा करता है तो ये जो ईश्वर समर्पण ईश्वर प्रणिधान आदि जो ये चर्चा चलती है उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि सांसारिक फल की इच्छा ना करें ये क्या बोला फल की तो इच्छा रहेगी फल की इच्छा नहीं छूटने वाली है। दो में से कोई ना कोई फल की इच्छा रहेगी तो सांसारिक फल की इच्छा ना करें मोक्ष फल की इच्छा करें यह है निष्काम कर्म यह है ईश्वर समर्पण तो इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है समर्पण करता है ईश्वर को और सब चीजें दान कर देता है धन बल विद्या बुद्धि जो भी है सब बांट देता है जैसा ईश्वर कहता है वैसा ही करता जाता है तो ईश्वर कहता है सकाम कर्म मत करो निष्काम कर्म करो मेरा आपको यह सुझाव है व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है पर ईश्वर का यह सुझाव है कि सकाम कर्म मत करो क्यों नहीं करो उसमें घाटा है उसमें नुकसान है और निष्काम कर्म करो उसमें फायदा है ईश्वर हमारे लाभ के लिए हमारे फायदे के लिए हमको यह सुझाव देता है सकाम कर्म मत करो निष्काम कर्म करो सकाम कर्म करोगे तो एक चीज दूंगा और निष्काम करोगे तो दो दूंगा अब बोलिए एक चाहिए या दो, दो।, दो। तो निष्काम कर्म करो एक व्यक्ति ने पूछा जी दो कौन सी है और एक कौन सी है तो इसका उत्तर है जो सकाम कर्म करता है वो सांसारिक सुख के लिए कर्म कर रहा है वो एक वस्तु है सांसारिक सुख धन सम्मान आदि ये धन सम्मान जमीन मो, मोटर गाड़ी खाना पीना ये सारा सांसारिक सुख है जो व्यक्ति इस उद्देश्य से कर्म करता है कि मुझे इसके बदले में धन मिलना चाहिए सम्मान मिलना चाहिए भौतिक सुख मिलना चाहिए इस भावना से करता है तो उसको ईश्वर वही फल देगा लो भाई लो तुम्हें तो यही चाहिए वही देंगे अब दूसरा व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो कहता है मुझे इसकी इच्छा नहीं है मुझे तो मोक्ष चाहिए मुझे मोक्ष की इच्छा है मोक्ष दीजिए तो ईश्वर कहता है ठीक है मोक्ष की इच्छा से कर्म करोगे तो मोक्ष तो दऊँगा ही साथ में दाल रोटी भी दे दूंगा पैसा भी मिल जाएगा संपत्ति भी मिल जाएगी खाना पीना जीना वो भी कर दूंगा ये तो फ्री में साथ में एडिशनल मुख्य चीज़ तो मोक्ष है तो मोक्ष मांगोगे तो दोनों चीज मिलेंगी रोटी भी मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा और रोटी मांगोगे तो रोटी मिलेगी मोक्ष नहीं मिलेगा अब आप सोचिए क्या करना जो अच्छा लगे वो कीजिए दोनों रास्ते आपके सामने तो भद्रम कर ईश्वर उसका कल्याण करेगा जो जैसी भावना से कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा तो मोक्ष की भावना से कर्म करें निष्काम कर्म करें उससे दोनों फायदे हो जाएंगे रोटी भी मिल जाएगी कल माता पूछ रही थी ना जो नौकरी नहीं करता उसको पेट कैसे भरेगा खाना कैसे चलेगा भगवान सब कर देगा खूब कर देगा वो ईश्वर हमारा रक्षक है सबका रक्षक है वो सबका ध्यान रखता है तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई ये ईश्वर का सत्य संकल्प है तब एत सत्यम ये आपका सत्य संकल्प है जो दान करेगा ईश्वर उसको खूब सुख देगा भौतिक सुख भी देगा मोक्ष का सुख भी देगा दोनों देगा तो अब इसको यहां विराम देते हैं